पुराण शिवपुराण प्रसवेश्वी देश से पुष्णो हस्ताभ्याम हस्ताभ्याभस्य तेजसे ब्रह्म तेजसे शिंचा में सरस्वत भेसजेन वीरिया आज्ञाया सिंचाइंद्रियेन्द्रियेण बलाय श्रिय यशसे भी चिंचा भी इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करे दीपक के लिए बताए हुए नम आछवे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करे तत्पश्चात इमारुद्राय इत्यादि तीन ऋचाओं से भक्तिपूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करे मानो महातम इस मंत्र से विज्ञपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करे फिर उत्तम बुद्धिवाला उपासक के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करे एसते रुद्रभागह सह शस्त्रिकाया तम जुषस्व स्वाहा एषते रुद्रभाग आखुस्ते पशु इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करे यतो यतः समीहते ततो नो न कुरु कुरु प्रजाभ्यो अभि न पशुभ्यः इस मंत्र से मंत्रे नामक मुद्रा का मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना सैना सैनाभ्य वो नमो नमो रथिभ्यो अरथेभ्य वो नमो नम छत्रिभ्य संग्रहीतेभ्य वो नमो नमो महद्यो अर्भक वो नमः इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करे नमो गोभ्य श्रीमति्य सौरभ्यवो ब्रह्म सुताभ्यस्त पवित्राभ्यो नमो नम इस ऋचा द्वारा धैर् मुद्रा दिखाए इस तरह पांच मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करे अथवा वेदज्ञपुरुष शतरुद्रीय यजुर्वेद का वंश जिसमें रुद्र के सौ या उससे अधिक नाम आए हैं और उनके द्वारा रुद्र देव की स्तुति की गई है मंत्र की आवृत्ति करें तत्पश्चात पुरुष पंचांग पाठ करें तदनंतर देवा गातुविदो गातुम विवा गातुमित मनस्तपत इम देवय स्वाहा वाते धा इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें इस प्रकार शिव पूजा के वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया महर्षियों अब अपसंक्षेप से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो सद्यो जातम प्रपद्यामी सद्योजाताय वै नमो नम भवे भवे नाति भवे भवस्व मवोद्भवाय नम इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए वामदेवाय ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कल विकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नभो बल प्रमथनाय नम सर्वभूत दमनाय नभो मनोन्मनाय नम इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोरेभ्योथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्य सर्व्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते स्थ्रूपेभ्य मंत्र से लिंग निर्माण करे फिर फिर तत् ओम तत्पुरसाय वित्महे महादेवाय रुद्र तोद्रचोदयाथ इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आवाहन करे तदनंतर ईशान सर्वूता ईशान सर्विद्या ईश्वर सर्वूता ब्रह्मादिपति ब्रह्मणोधि ब्रह्मणों ब्रह्मा शिव सदा शिव मंत्र से भगवान शिव को लेदी स्थापित करे इनके सिवा अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करे इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव सम्बन्धी मंत्र से सोलह उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे अथवा भवाय धवनाशाय महादेवाय धीम उग्राय उग्रनासाय सर्वाय शशिमौरि ने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करे क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं